उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु वंदनीय मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में हम पांचवी वल्ली अभी देख रहे हैं और उसमें पीछे दसवीं श्लोक तक देख लिया था नवें और दसवें श्लोक में यमाचार्य ने परमात्मा की व्यापकता को अग्नि और वायु का उदाहरण देकर के समझाया था कि जैसे अग्नि प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है और वायु अर्थात गतिशीलता ये भी प्रत्येक पदार्थ में हो रही है इसी प्रकार से परमात्मा भी प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है लेकिन एक विशेषता उसकी अधिक बताई अग्नि और वायु के अतिरिक्त बताई वो ये कि प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान होते हुए भी वह प्रत्येक पदार्थ के बाहर भी है अग्नि और वायु बाहर नहीं है वायु केवल पदार्थ के अंदर हैं लेकिन परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है अब एक अन्य प्रकार से ईश्वर की महत्ता बता रहे हैं तो ग्यारह श्लोक उन्होंने कहा कि सूर्यो यथा सर्वलोक चक्षु न लिप्यते चाक्षुषर बाह्य दोषे ही सूर्यो यथा चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषर्बाद दोष तथा सर्भूतात्मा न लिप्यते लोकदुखे ना्य सूर्य को दृष्टांत के रूप में लिया कि जैसे सूर्य हमारा क्या है चक्षु सूर्य यथा यहालोक चक्षु सारे लोग का सूर्य चक्षु है चक्षु किसे कहते हैं जिससे हम देखते हैं जो हमारे देखने का साधन है हम सबको परमात्मा ने दो दो नेत्र दिए दो दो चक्षु दिए क्यों इनको हम चक्षु कह रहे हैं क्योंकि हम इनसे देखते हैं लेकिन यदि सूर्य ना हो तो ये चक्षु भी नहीं देख सकते तो अब एक और साधन सामने आ गया अभी केवल हम नेत्रों की बात कर रहे थे लेकिन नेत्र को भी एक और साधन चाहिए अब दो साधन हो गए एक हमारे ये चक्षु और दूसरा चक्षु हुआ सूर्य तो हम सबके तो चक्षु भिन्न भिन्न है सबके अलग अलग हैं लेकिन सूर्य एक ऐसा चक्षु है जो सारे चक्षुओं का अकेला ही है ऐसा नहीं है कि मेरे चक्षु का भिन्न सूर्य है आपके चक्षु का भिन्न सूर्य है एक ही है वो और सारे चक्षुओं का वो चक्षु है हमारे चक्षुओं में चाहे कितनी ही तीव्र मात्रा में शक्ति हो देखने की लेकिन अगर सूर्य न हो तो वो सारी शक्ति व्यर्थ है लेकिन यहां ये उपमा ये दृष्टांत क्यों दे रहे हैं यमाचार्य नचिकेता के लिए वो एक अन्य बात समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे नेत्रों में बहुत से विकार भी आ जाते हैं कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी आप किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे और आप उनसे पूछें कि नेत्रों में कितनी प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं तो बहुत गिना देंगे वो तो ये विकार जो हमारे नेत्रों में आ रहे हैं और इन्हीं नेत्रों की सहायता सूर्य कर रहा है तो जिसकी जिनकी सहायता सूर्य कर रहा है वो नेत्र विकारों से भी ग्रस्त हो जाते हैं लेकिन वो नेत्रों के वो हमारे चक्षुओं के विकार वो सूर्य को विकृत नहीं कर पाते अर्थात सूर्य उनसे प्रभावित नहीं होता हमारी चाहे आंखें कितनी ही खराब क्यों न हो जाएं, और हम फिर ये सोचें कि हमारी आंखें खराब हो गई हैं तो हमारी आंखों की सहायता करने वाला सूर्य भी खराब हो जाए ऐसा नहीं तो सूर्य यथा सर्वलोकस चक्षु न लिप्यते चाक्षुषर बाह्य दोष ही वो चाक्षुष दोषों से नेत्रों में आए हुए दोषों से न लिप्यते वो लिप्त नहीं होता वो अपनी शक्ति को लेकर के यथावत विद्यमान है हमारे चाय चक्षु खराब हों या अच्छे हों लेकिन ये बात क्यों बताई क्योंकि श्लोक में यथा और तथा दो शब्द आए हुए हैं और जहाँ ये दोनों शब्द आते हैं तो स्पष्ट है हम किसी का दृष्टांत दे करके और दारिष्टान्त तो कुछ और बताना चाहते हैं तो प्रथम पंक्ति में यथा शब्द आ गया कि सूर्यो यथा सर्वलोक चक्षुः चक्षु न लिप्यते चाक्ष दोष ही अगली पंक्ति में कहा एक तथा सर्वभूतांतरात्मा यहाँ तथा शब्द आ गया यथाकार क्या होता है जिस प्रकार से और तथा उसी प्रकार से तो उसी प्रकार से कहते समय अब कोई भिन्न बात कही जाएगी जिसको समझाना चाह रहे हैं कि एक तथा सर्वभूतांतरात्मा इसी प्रकार से एक वो एक कौन है परमात्मा और कहा है वो कि सर्वभूत अंतरात्मा सारे प्राणियों के अंदर आत्मा में विद्यमान है और ये उसकी सर्वव्यापकता पिछले दो श्लोकों में आ ही चुकी है और साथ में एक शब्द ऐसा है जो बार बार आ रहा है अर्थात नवे श्लोक में भी आया दसवें में भी आया और आज ग्यारहवें में भी आ चुका है ये और आगे बारह और तेरह में भी आएगा पांच श्लोकों में बराबर एक शब्द चल रहा है और वो है एकह। परमात्मा एक है इस बात पर बहुत बल दे रहे हैं यमाचार्य हम ऐसी भ्रांति न बना ले अपनी कि परमात्मा भिन्न भिन्न है तो वही एक शब्द यहां भी आया एकह तथा सर्वभूतांतरात्मा सारे प्राणियों के अंदर विद्यमान वह आत्मा एक है ठीक है एक है तो लेकिन दृष्टांत वाली बात तो अभी नहीं आई तो आगे कहा न लिप्यते लोग दुखे न बाह्य जैसे सूर्य हमारे चक्षुओं में आए हुए विकारों से ग्रस्त नहीं होता ऐसे ही परमात्मा यद्यपि सूर्य और परमात्मा में एक भिन्नता है थोड़ी सी कि ठीक है कि सूर्य हमारे सबके नेत्रों का चक्षु है लेकिन वो चक्षु के अंदर नहीं है हमारे चक्षु से भिन्न दूर है सूर्य लेकिन परमात्मा हमारे अंदर भी है तो कोई कह सकता है कि सूर्य क्यों विकारों से ग्रस्त होगा नेत्रों के विकारों से सूर्य क्यों ग्रस्त होगा कोई तर्क दे सकता है कि ग्रस्त वो तब हो जब जबकि हमारे नेत्रों के अंदर घुस जाए तो नेत्रों की विकृति नेत्रों का विकार सूर्य में आ सकता है लेकिन यहां तो सूर्य दूर है वो तो विकारों से ग्रस्त होगा ही नहीं तो दृष्टांत की क्या आवश्यकता थी लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है परमात्मा हमारे आत्मा से दूर नहीं है तो दूर नहीं है तो फिर अब यहां संभावना अधिक हो गई किस बात की कि हमारे अंदर जो विकार आते हैं हम जो दुखी होते हैं तो परमात्मा भी दुखी होता होगा एक सामान्य सी बात है मन में बात आएगी ऐसी कि हम जब दुखी हो रहे हैं हमारे अंदर विद्यमान परमात्मा है तो वो उस दुख से कैसे बच जाएगा क्योंकि व्यापक है हमारे अंदर वो और ये धारणा हमारी एक अन्य प्रकार से बन जाती है क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमात्मा हमारी सारी व्यवस्थाएं कर रहा है हमारी सहायता कर रहा है हम देखते हैं लोक में कि हम किसी की सहायता कब करते हैं कि कोई दुखी प्राणी है कोई संकट से ग्रस्त व्यक्ति हो रहा है तो हम उसके दुख को देखकर हम भी दुखी होने लगते हैं और हम दुखी होते हैं तो हम उसकी सहायता में लग जाते हैं अर्थात हम दूसरे के दुख से दुखी हो करके उसके दुख को दूर करने में लगते हैं प्राय ऐसा ही होता है अपने परिवार में देख लीजिए कहीं भी देख लें क्योंकि दूसरे के दुख से अगर हम प्रभावित नहीं हुए तो हम उसकी सहायता को बेचैन नहीं होंगे एक सामान्य अवस्था रहेगी हमारी अगर हमारे अंदर बेचैनी हो रही है दूसरे की सहायता करने के लिए तो इस कारण से हम अवश्य से प्रभावित हुए हैं तो यही धारणा यही विचार हम परमात्मा के साथ भी घटाने लगते हैं और बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भक्त के दुख से परमात्मा प्रभावित हो जाता है और उसके दुख से प्रभावित होकर के वह उसकी सहायता करता है लेकिन यमाचार्य ऐसा नहीं करे एक भूतांतरात्मा न लिप्यते न बाह्य वह बाहर जितना भी लोगों का दुख है सारे प्राणियों का दुख है वह उस दुख से ग्रस्त नहीं होता और बिना ग्रस्त हुए बिना लिप्त हुए वह सबकी सहायता निरंतर कर रहा है उनके दुख को दूर करने के उपाय वो निरंतर कर रहा है लेकिन उनके दुख से दुखी होकर के नहीं जैसे डॉक्टर मरीज के कष्ट से दुख से दुखी होकर के उसका इलाज नहीं करता अगर वो स्वयं दुखी होने लगेगा तो इलाज ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा उसकी बुद्धि तभी ठीक काम कर पाएगी जब उससे प्रभावित न रहे वो तो ऐसे ही परमात्मा भी हमारे दुख से दुखी नहीं होता हम ये धारणा न बनाएं अपने अंदर कि परमात्मा के आगे हम जब प्रार्थना करेंगे हम बहुत दुखी होंगे हम रोएंगे गिड़गड़ाएंगे तो अवश्य वो द्रवीभूत हो जाएगा और हमारी सहायता कर देगा ऐसा नहीं वो न्यायकारी है वो न्याय के अनुसार हम नहीं भी गिड़गिड़ाएंगे वो तब भी सहायता लगातार कर रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमारी व्यवस्था करता है हमसे प्रभावित होकर के नहीं तो एक तथा सरभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य आगे कहा बारहवें श्लोक में फिर एक शब्द आया प्रारंभ में ही कि एकोवशी सरभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधायह यह तमात्मस्थम ये नु पश्य धीरा तेषा सुखम शाश्वतम नेतरेश कैसा है परमात्मा पहले कहा एक है एक है वो और अगला शब्द दिया उसके लिए वशी वशी किसे कहते हैं जो अपने वश में सबको रखता है अपने कंट्रोल में अपने नियंत्रण में अपने नियमों में जो सबको रखे हुए हैं चाहे वो जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन प्राणी हो उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है कोई भी आप कहेंगे कंट्रोल से बाहर तो है हम क्योंकि उसने हमें कर्मों की स्वतंत्रता दी हुई है कर्म करने के लिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं नहीं हम उसके नियंत्रण में रहते हुए ही कर्म की स्वतंत्रता का उपयोग कर पाते हैं हम मनमाना कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे हम चाहें तो आकाश मोड सकते हैं क्या ऐसे ही बिना किसी साधन के जैसे पक्षी उड़ लेते हैं नहीं हम चाह करके भी नहीं कर सकते हम तर्क दें कि हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता है हम जो चाहें वो कर लें लेकिन नहीं कर सकते उसने जो नियम बनाए हैं उन नियमों के अंतर्गत ही रहकर के ही हमारी कर्मों की स्वतंत्रता है हमारे कानों की शक्ति अगर सुनने की समाप्त तो हो जाए तो हम चाहें तो अन्य किसी इंद्रिय से श्रवण कर लें नेत्र देखना बंद कर दें हम किसी और इंद्रिय से देखने लगें नहीं कर्म करने की स्वतंत्रता होते हुए भी हम परतंत्र हैं हम दौड़ लगा रहे हैं मान लीजिए हमारी इच्छा हो रही है बहुत लंबी छलांग लगाएं, नहीं एक सीमा है हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते तो जहां जहां भी कर्म करने की स्वतंत्रता है तब भी हम उस परमात्मा के वश में ही हैं नियंत्रण में ही हैं और फिर फल भोगने में तो नियंत्रण में है ही तो एको एकोवशी सर्वभूतांतरात्मा वह एक है परमात्मा सारे प्राणियों के अंदर रहता हुआ सबको अपने नियंत्रण में किए हुए है आगे उसकी एक विशेषता बताई एकम रूपम बहुधा यह वह एक परमात्मा एकम रूपम एक अन्य वस्तु है जिसको वह बहुत प्रकार से बनाता है बहुधा करोति। वो कौन सी वस्तु है एक प्रकृति जो प्रकृति प्रलय काल में साम्य अवस्था में थी अर्थात सत्व रजस और तमस ये तीनों कण तीनों प्रकार के कण अपने स्वरूप में यथावत विद्यमान थे और सारे अलग अलग थे तो ऐसी उस प्रकृति को बहुधा करोति जो विभिन्न प्रकार से सारे संसार का उस मूल तत्व से निर्माण करने वाला है एकम रूपम बहुधा यह करोती एकोवशी स्वर भूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोती आत्मस्थम ये अनुपश्यंती धीरा है। ऐसे उस परमात्मा को जो धीरा है, धीर पुरुष आत्मस्थम आत्मा में स्थित देखते हैं अर्थात इस पंक्ति के इन शब्दों के द्वारा यमाचार्य ये भी संकेत दे रहे हैं कि अगर हम परमात्मा का दर्शन करते हैं उसका अनुभव करते हैं उसके आनंद को भोगते हैं तो वो कहां भोगते हैं अपने अंदर बाहर नहीं हो सकता ऐसे अनेक प्रकार के पीछे भी यमाचार्य ने संकेत दिए हैं तो तम आत्मस्थम ये अनुपश्यंती धीरा आ ठीक है कि परमात्मा सर्वव्यापक है बाहर भी है हमारे अंदर भी है लेकिन धीर पुरुष जो धैर्यशाली पुरुष हैं बुद्धिमान पुरुष हैं विद्वान है वो आत्मा में स्थित परमात्मा को अनुपष्यंती उसका दर्शन करते हैं उसका अनुभव करते हैं और किस प्रकार से अनुभव करते हैं कैसा जानते हैं क्योंकि पश्यंती और अनुपश्यंती अनु और साथ में लगा हुआ है एक सामान्य रूप में परमात्मा को समझ लेना और एक विशेष प्रकार से उसको समझना तो विशेष प्रकार से यहाँ क्या समझना है कि पहली बात हम सब उसके नियंत्रण में हैं। व्यक्ति अधर्म कब करता है कोई बच्चा अपराध कब करता है जब ये देखता है कि माता पिता का मेरे पर नियंत्रण नहीं है समाज में कोई व्यक्ति अपराध क्यों करता है जब देखता है कि शासन का मुझ पर नियंत्रण नहीं है या उसके नियंत्रण से मैं बच सकता हूँ जहाँ जहाँ भी अपराध की प्रवृत्तियाँ होती दिखाई देंगी वहाँ सर्वत्र ये बात मिलेगी कि हम जब अपने को औरों के नियंत्रण से भिन्न मानते हैं अलग मानते हैं बच सकते हैं ऐसा मानते हैं तभी इस तरह के पाप अधर्म हुआ करते हैं लेकिन यहां यमाचार्य ने कहा कि वह वशी है सबको वश में किए हुए है सारे उसके नियंत्रण में है इस ज्ञान को साथ में लेते हुए जब वह धीर पुरुष अपने अंदर आत्मा के दर्शन करता है तो क्या होता है परिणाम उसका कि तेषाम सुखम शाश्वतम न इतरेशम उन्हीं धीर पुरुषों को वह शाश्वत सुख आनंद प्राप्त होता है न इतरेशम और को ने ये और किसके लिए कहा गया कि जो परमात्मा के नियंत्रण को नहीं समझ पा रहे हैं और नियंत्रण को न जानने के कारण से न मानने के कारण से वो गलत कर्म कर लेते हैं तो उनको तो वह शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता तो शाश्वत सुख शाश्वत किसे कहते हैं निरंतर रहने वाला यहां निरंतर सत्ता से तात्पर्य एक दीर्घ काल तक रहने वाला और एक समान रहने वाला एक जैसा रहने वाला क्योंकि परमात्मा का आनंद जब मुक्ति काल में जीवात्मा भोगता है तो वहाँ आनंद की मात्रा में घट बढ़ नहीं होती वो एक जैसा रहता है लगातार रहता है कभी हो कभी न हो कभी कम हो जाए कभी अधिक हो जाए ऐसा नहीं निरंतरता रहेगी और एक रूपता रहेगी तो तेषाम सुखम शाश्वतम ने आगे एक अन्य विशेषता को बताया परमात्मा की कि निना चेतनश्चेतना एको बहुनाम यो विदाती काम तमत्मस्थम ये नुपश्य धीरा तेषा शांति शाश्वती नेतरेशा ये पिछले श्लोक से कुछ मिलता जुलता सा है कुछ बातें इसमें वैसी ही आई हुई हैं लेकिन मुख्य जो विषय है इस श्लोक का तो उसमें कहा कि नित्यो नित्यानाम नित्य बहुत सारे पदार्थ हैं कितने पदार्थ नित्य हैं नित्य का तात्पर्य जो कभी उत्पन्न नहीं होते और जिनका कभी विनाश नहीं होता तो तीन तत्व ईश्वर जीव और प्रकृति ये तीनों नित्य है लेकिन आप ईश्वर को अलग कर दीजिए अभी तो अन्य जो दो नित्य रह गए जीव और प्रकृति इन सब नित्य पदार्थों में जो नित्य है नित्य, नित्य नित्यानाम ऐसा ही एक दूसरा वाक्य बोला कि चेतन है, चेतना नाम अब चेतन कितने हैं चेतन दो ही रह गए एक आत्मा एक परमात्मा लेकिन बहुवचन हम किसको बोलेंगे चेतना नाम चेतना है। जो चेतनों में चेतन है तो एक को तो बताई जा रहा है परमात्मा के लिए तो अन्य रह गए आत्मा अर्थात जो आत्माओं में चेतनों में चेतन है तो जो नित्यों में नित्य है चेतनों में चेतन है ये ऐसा वाक्य हो गया जैसे कि हम लोग में बोलते हैं कि यह व्यक्ति धनवानों में धनवान है बलवान लोगों में ये बलवान है क्या अर्थ निकलता है इसका कि धनवान तो बहुत सारे हैं तो धनवानों में धनवान है का अर्थ क्या होगा सबसे बड़ा ये अधिक धनवान है उनसे ऐसे ही बलवान बहुत हैं लेकिन ये सारे बलवानों में सबसे अधिक बलवान है अब इसी बात को इधर घटा करके देखिए कि नित्यो नित्या कि जो नित्य है उन सब में नित्य है तो जो पूर्व अर्थ बताया था वैसा ही अर्थ यहां करें हम तो क्या निकलेगा के सारे नित्य हैं लेकिन उन सब में ये अधिक नित्य है यही तो अर्थ आएगा ना ये सारे चेतन हैं और इन सब चेतनों में ये अधिक चेतन है तो हम कैसे अर्थ करेंगे यहां पर अधिकता कैसे लाएंगे क्योंकि नित्य कैसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति नहीं होती जिसका विनाश नहीं होता जो अनादि है और अनंत है तो अनादि अनंत इसको हम कम बढ़ कैसे करें कि इसकी कम उत्पत्ति होती है इसकी अधिक उत्पत्ति नहीं होती है इसका विनाश कम होता है अधिक नहीं होता ये तो अर्थ नहीं बन पाएंगे यहाँ पर क्योंकि नित्यता का स्वरूप ही यही है कि जिसकी उत्पत्ति नहीं होती अर्थात बिल्कुल नहीं होती जिसका विनाश नहीं होता बिल्कुल भी नहीं होता तो फिर यह नित्यों में नित्य है अर्थात ये सारे नृत्य हैं इनमें अधिक नित्य है ये तो अर्थसंगत नहीं हो रहा है फिर क्या अर्थ होना चाहिए ऐसे ही चेतन में देख लें कि सारे जीवात्मा चेतन है मान लिए और ये उनमें अधिक चेतन है तो ये भी अर्थ ऐसे नहीं घटेगा तो यहां तात्पर्य है कि ठीक है ईश्वर जीव और प्रकृति तीन पदार्थ नृत्य है लेकिन विशेषता क्या है इनमें जीवात्मा नित्य होने पर भी अनादि अनंत होने पर भी उत्पत्ति विनाश रहित होने पर भी ये प्रकृति के संपर्क में आता है विभिन्न शरीरों में आता है और शरीर के ही आधार पर इसकी उत्पत्ति और विनाश कहा जाता है कि जन्म और मृत्यु इन शब्दों का व्यवहार विभिन्न शरीर मिलने से और नष्ट होने से कहने में आता है ऐसा व्यवहार परमात्मा के साथ नहीं होता परमात्मा शरीर के बंधन में नहीं आता और बंधन में नहीं आता है तो फिर शरीर से अलग होने की बात भी नहीं रहेगी इस प्रकार से जीवात्मा नित्य होने पर भी जन्म मरण के कारण से परमात्मा से इसमें भिन्नता आ गई तो ऐसे नित्यों में ये नित्य अब प्रकृति में कैसे घटाएंगे कि प्रकृति नित्य है सत्व तमस अपने स्वरूप में नित्य हैं लेकिन फिर भी क्योंकि कार्य रूप में ये परिणत होते हैं संसार बनता है इनसे तो इसलिए इनको परिणामी नित्य कहा गया है योग दर्शन में महर्षि व्यास ने अपने भाष्य में दो प्रकार की नित्यता बताई है एक होती है कूटस्थ नित्यता और दूसरी होती है परिणामी नित्यता कुटस्थ नित्यता कूटस्थ नित्यता उसे कहते हैं जो जिसके स्वरूप में लेष मात्र भी अंतर नहीं आता एक जैसा बना रहता है आपने लोहार को देखा होगा कि लोहार जब किसी यंत्र को खुरपी को या किसी भी दराती को बना रहा है तो एक नीचे उसके लोहा रहता है पहले बहुत बड़ा सा घन के आकार का भारी सा उसको नीचे रख के उसके ऊपर अन्य किसी वस्तु को रख के कूटता है वो तो कूटते समय परिवर्तन नीचे वाले लोहे में आता है या ऊपर वाले में ऊपर वाले में आता है और जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जो कहते तो रहेगा नीचे वाला उसे कहते हैं कूटस्थ ऐसे ही कूटस्थ नित्यता ये परमात्मा में घटती है ये प्रकृति में नहीं घटती प्रकृति परिणामी नित्य है यह नित्य होते हुए भी परिणाम इसमें आएगा और परिणाम में सृष्टि बनेगी फिर प्रलय होगी फिर सृष्टि बनेगी इस प्रकार से इसमें परिणाम आते रहेंगे लेकिन परमात्मा में ऐसा भी नहीं होता तो नित्यो नित्यानामाम दूसरा शब्द है चेतनश्चेतनाम जो चेतनों में चेतन है अब यहां कैसे घटाएंगे कि चेतन शब्द महर्षि पाणिनि ने चिति संज्ञाने धातु से बनाया अर्थात सम्यक ज्ञान से युक्त और चिति संज्ञाने में ज्या धातु आ रही है तो ज्या का अर्थ किया उन्होंने ज्या अवबोधने अवबोधन अवबोधन किसे कहते हैं तो इसमें धातु आ रही है बुध तो बुद्ध अवगमने अर्थात जिसका ज्ञान जिसका बोध सम्यक हो यथार्थ ज्ञान हो जैसा है वैसा ही ज्ञान जिसका रहता है यह चेतन का अर्थ हुआ तो फिर जब सारे चेतन हैं और सबका ज्ञान हम ऐसा मान लें कि एक जैसा ही ज्ञान है तो परमात्मा में कौन सी विशेषता आएगी <coughs> तो यहां भी अंतर होगा कि जीवात्मा जानने की शक्ति से युक्त होते हुए भी ज्ञान स्वरूप होते हुए भी एक अंतर है कि इसका ज्ञान अयथार्थ भी हो जाता है इसका ज्ञान मिथ्या भी हो जाता है लेकिन परमात्मा का ज्ञान कभी भी मिथ्या नहीं होता ये अंतर आ गया तो चेतना नाम चेतना सारे चेतन सारे ज्ञान स्वरूप तत्वों में जो अकेला एक चेतन है अर्थात शुद्ध ज्ञान से युक्त सदा रहता है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम एको बहुनाम यो विद कामान फिर यहाँ पर एक शब्द आया वह एक ही परमात्मा बहुनाम कामान विद जो बहुत सारे जीवात्माओं की कामनाओं को धारण करता है वेद धाती धारण करता है धारण करने का क्या तात्पर्य होगा तो महर्षि पाणिनि ने धा धातु का अर्थ किया कि दुधाएं धारण पोषण यो हो धारण करना और पोषण करना तो हम सब जीवात्माओं की कामनाओं को धारण करना इसका अर्थ है कि परमात्मा हमारे सबकी कामनाओं को जान रहा है प्रत्येक जीवात्मा की इच्छाओं का कामनाओं का उसको पता है उसको ज्ञान सदा रहता है और दूसरा अर्थ किया पोषण पोषण का अर्थ पुष्टि प्रदान करना अर्थात उन कामनाओं को पूरा करना तो वह अकेला परमात्मा सारे जीवात्माओं की कामनाओं को धारण भी करता है उनको जानता भी है और साथ में उनको पोषण भी देता है उनको पूरा भी करता है पीछे नवे श्लोक में भी यही बात आई थी तो इस तरह से यहां एको बहुनाम यो विदधाती का मान अब हम अपनी प्रार्थना हम उसी के आगे किया करते हैं जहां हमें आशा होती है कि हमारी प्रार्थना यहां पूरी हो जाएगी समाज में भी हम उसी से विनती करते हैं जहां ये लगता है कि हमारी विनती ये पूरी कर सकते हैं तो जब धीर पुरुष को विद्वान पुरुष को ये पता लगता है कि परमात्मा ही हमारी कामनाओं को पूरा करता है तो फिर वह उसी से प्रार्थना करता है और ऐसे प्रार्थना के मंत्र वेदों में बहुत आते हैं बल्कि देखा जाए तो बाहुल्य है ऐसे मंत्रों का जहां जीवात्मा अपनी कामना को परमात्मा के सामने प्रकट करता है और जहां भी उसके अंदर व्याकुलता आती है वह उसी को पुकारता है और पुकारता क्या है परमात्मा ही बता रहा है वेद मंत्रों के माध्यम से कि तुझे कुछ भी मांगना है तो मुझसे मांग जैसे बच्चों से माता पिता कहते हैं यही सिखाते हैं ना कि देखो तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे कहो किसी और से मत मांगो ये शिष्टाचार के विरुद्ध है तो वहां तो शिष्टाचार की बात आ गई ठीक है हमारी कामना अन्य लोग ही पूरी कर देते हैं लेकिन वास्तविक पूर्ति हमारी कामनाओं की परमात्मा के द्वारा ही होती है अन्य के द्वारा नहीं हो सकती क्योंकि अन्य स्वयं कामना से ग्रस्त हैं जो स्वयं कामना से ग्रस्त है वह दूसरों की कामनाएं कैसे पूरी कर सकता है जैसे कथा आती है ना कि एक भिखारी भीख मांगने गया तो एक बार भीख मांगते मांगते उसने सोचा कि भीख उससे मांगनी चाहिए इसके पास बहुत सारी संपत्ति हो तो सीधा राजा के पास पहुँच गया और राजा से भिक्षा मांगने लगा मांगने पहुँचा तो वहाँ राजा को देखा कि वो भी अपनी उपासना में मग्न थे और वो भी किसी से प्रार्थना कर रहे थे वो भी किसी से कुछ मांग रहे थे वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे तो उसने देखा कि मैं इनसे मांग करके कैसे अपनी इच्छा को पूरी करूँगा ये तो स्वयं कामना से ग्रस्त हैं ये किसी और से अपनी इच्छा को पूरी करवाना चाह रहे हैं तो मैं उसी से क्यों न मांगू जो सबकी कामनाओं को पूरा करता है तो तम आत्मस्थम ये नुपश्यंती धीरा तो विद्वान पुरुष ऐसी परमात्मा की विशेषता को समझते हुए जब अपने अंदर उसका दर्शन करते हैं तो तेषाम शांति ही शाश्वती न इतरेशम उन्हीं उपासकों को उन्हीं साधकों को वह नित्य शाश्वत शांति प्राप्त होती है और जो इस तरह से परमात्मा को नहीं समझ पाते तो उनको वह नित्य शांति प्राप्त नहीं हो पाती तो विभिन्न प्रकार से अनेक दृष्टिकोणों से यमाचार्य नचिकेता के लिए अलग अलग परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए उसकी महत्ता को बताते चले आ रहे हैं लेकिन अभी जिज्ञासा उसकी शांत नहीं हुई है पीछे अनेक श्लोक में उन्होंने ये भी कहा था ए तद वही तत यह परमात्मा यही है यही है अर्थात जैसे कि बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है और बहुत सरल है उसका दर्शन तो अब नचिकेता के मन में ये प्रश्न उठेगा कि आप अनेक बार ये बात कह चुके हैं और आप तो बड़ी सरलता से कह देते हैं कि परमात्मा यही है लेकिन मेरी समझ में अभी नहीं आ पा रहा है कि मैं कैसे मानू परमात्मा यही है कहाँ है वो तो ये प्रश्न आगे वो उठाएगा इसको अगली बार देखेंगे आज यहीं समाप्त करते हैं ओम श्याम